संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है यश मालवी की कविता वो जो राम सजीवन था वो जो राम सजीवन था खुशियों वाला आंगन था फूलों सा उसका मन था सबका जिया जुड़ावन था जेठ दोपहरी सावन था सचमुच ही मन भावन था उस पर एक दिन कहर हुआ शाम हुआ दो पहर हुआ खून का प्यासा देखो तो उसका अपना शहर हुआ पास फटा एक हथगोला, धरती आसमान डोला चिथड़ो में तब्दील हुआ उगता सा सूरज भोला उसका बेटा ढेर हुआ।, हुआ क्रूर समय का फेर हुआ, हुआ। लाश हो गई घरवाली अब, अब क्या होली दिवाली।, दिवाली राम रहीम जूझ बैठे खार से अकड़े बैठे ख्वाब हो गए नूर मिया हुए जिगर से दूर मिया सुख में दुख में साथी थे अब है चकना चूर मिया राम सजीवन बदल गया करने लगे फितूर मिया भरी जवानी टूट गया प्याले जैसा फूट गया किस बात करे दिल की अपने से ही रूट गया अब तो बहुत अकेला है पड़ा सड़क पर ढेला है वर्तमान की छाती पर बस यादों का मेला है अब जो राम सजीवन है खाली खाली बर्तन है टूटा टूटा दर्पण है मातम वाला आंगन है पानी के बाहर जैसे मछली वाली तडपन है राम सजीवन पहले का मिले कभी जो तुम्हें कहीं उसको घर पहुंचा देना मेरी खोज खबर देना तुमको जो लिखता आया कहना तुमको ढूंढ रहा कभी यहाँ तो कभी वहाँ सारे जहा से अच्छा था कहा गया वो हिंदुस्तान राम सजीवन लौटो तो एक बार फिर कविता में अपनी खोई दुनिया में कवि को नींद न आती है बस तबीयत घबराती है राम सजीवन नूर मिया इस रास्ते उस रास्ते से आ जाओ चौरस्ते पर लौटो चाय नमस्ते पर चौराहे पर देश खड़ा गली गली अजगर लहरे जख्म दे रहा है गहरे उसका फन मिलकर कुचलो फिर से सूरज सा उछलो अपनी सुबह निकल आए काली रात दहल जाए बंदूके सब सो जाएं हाथ न आए खो जाएं मन से मन का तार जुड़े तबला और सितार जुड़े चेहरों से आतंक धुले कोई खुशबू नहीं खुले राम सजीवन पहले सा फूलों जैसा, जैसा खिले खुले फिर, फिर से आए, आए नूर मिया कितना अच्छा, अच्छा लगता था बजते थे संतूर मिया देखो, देखो ज्यादा देर न हो और अधिक अंधेर न हो राम सजीवन पहल करो परछाई से नहीं डरो बंद पड़ी खिड़की पड खोलो और हवाओं के होलो बातचीत फिर शुरू करो मरने से इतने पहले क्यों आखिर इस तरह मरो क्यों आखिर इस तरह मरो अभी आप सुन रहे थे यश मालवी की कविता वो जो राम सजीवन था वाचक स्वर भारती परिमल